संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व मंत्री की जांच कालक का कहते हैं ऊपर जो जो बताई गई है है वह राजनीति की पहली है। अब दूसरी सुनो जो भी मनुष्य राजा की आर्थिक उन्नति करे उसकी राजा को सदा रक्षा करनी चाहिए यदि मंत्री खजाने से धन की चोरी करता हो और कोई सेवक या तटस्थ मनुष्य इस बात की सूचना देते देने आवेदन तो उसकी बात एकांत में सुननी चाहिए और मंत्री से उसकी रक्षा करनी चाहिए क्योंकि धन हड़पने वाले मंत्री अक्सर ऐसे लोगों को मार डालते हैं खजाना लूटने वाले लोग एक मत होकर उसके रक्षक को कष्ट देते हैं यदि राजा की ओर से उसकी रक्षा का प्रबंध नहीं हुआ तो वह बेचारा बेमौत मारा जाता है इस विषय में कालक वृक्ष मुनि और कौशल्य के संवाद रूप प्राचीन इतिहास लोग उदाहरण दिया करते हैं सुना है कि एक बार कौशल पधारे वे बंद पिंजड़े में एक कौवा लिए राजा का समाचार जानने के लिए उस राजा के राज्य में कई बार चक्कर लगा चुके थे घूमते समय वे लोगों से कहते थे सज्जनों तुम लोग भी कौवे की विद्या सीखो मैंने सीखी है इसलिए कौवे मुझे भूत और भविष्य की बातें बता दिया करते हैं इस प्रकार घोषणा करते हुए वे बहुत लोगों के साथ राज्य में घूमते फिरे इस समय उन्होंने राजकार्य में नियत किए हुए कर्मचारियों की बहुत सी अनुचित कार्यवाहियां देखी राष्ट्र के सभी व्यवसायों पर उन्होंने दृष्टि डाली और उनकी असलियत का पता लगाया जो राजा के धन का अपहरण करते थे उनको भी जान लिया इसके बाद वे कौमे को सांस लेकर राजा से मिलने आए और बोले मैं इस राज्य की सारी बातें जानता हूं सबसे पहले वे राज मंत्री से जाकर बोले मेरा कौवा कहता है तुमने अमुक स्थान पर अमुक काम किया है राजा के खजाने से चोरी भी की है इस बात को अमुक अमुक व्यक्ति जानते हैं इसलिए शीघ्र ही राजा के पास चलकर अपराध स्वीकार करो इसी तरह उन्होंने और कई आदमियों से कहा उन लोगों ने भी खजाने से चोरी की थी वे सबसे कहते थे मेरे कौवे की कोई भी बात आज तक झूठी नहीं सुनी गई तुम लोग अवश्य अपराधी हो इस प्रकार जब मुनि ने राजकर्मचारियों का तिरस्कार किया तो सबने मिलकर मुनि के सो, सो जाने पर रात में उनके कौवे को मरवा डाला सवेरे उठने पर जब उन्होंने देखा कि मेरा कुआ पिंजड़े में बाढ़ से बिंधकर मरा पड़ा है तो राजा क्षेम के पास जाकर कहा राजन आप प्रजा के प्राण और धन के स्वामी है मैं आपसे अभय की याचना करता हूँ यदि आज्ञा हो तो मैं आपके हित की बात बताऊं। राजा ने कहा विप्रवर, मैं अपना हित चाहता हूँ और आप मेरे हित की ही बात कहने वाले हैं ऐसी दशा में क्षमा क्यों नहीं करूंगा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके कहे अनुसार कार्य करूँगा आप जो कुछ कहना चाहते हो बेखटके कहें उन्होंने कहा महाराज आपके कर्मचारियों में से कौन अपराधी है और कौन निरपराध इस बात का पता लगाकर तथा आप पर सेवकों की ओर से भय आने वाला है यह जा जान कर प्रेम पूर्वक राज्य का सारा समाचार बताने के लिए आपके पास आया हूं नृतिज्ञ पुरुषों का कहना है कि जिसका राजा के साथ उठना बैठना होता है उसका विषैले सांपों के साथ सहवास समझना चाहिए क्योंकि राजा के जहाँ बहुतेरे मित्र हैं वहां बहुत से दुश्मन भी होते हैं राजा के पार्शवर्तियों को उन सब से भय होता है स्वयं राजा से भी उन्हें क्षण क्षण में खतरा रहता है जो अपना भला चाहता हो उसे राजा के पास कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए जैसे जलती हुई आग के पास मनुष्य सचेत होकर जाता है उसी तरह शिक्षित पुरुष को राजा के पास सावधानी के साथ रहना चाहिए राजा प्राण और धन दोनों का स्वामी है वह जब क्रोध करता है तो विस्तर सांप के समान भयंकर हो जाता है अतः सेवकों को अपनी जान हथेली पर लेकर बड़े यत्न से राजा की सेवा करनी चाहिए मुझसे कोई बुरी बात ना निकल जाए खड़ा रहते उठते बैठते चलते और इशारा करते समय कोई भी अदबी न हो जाए तथा शरीर से कोई कुचिष्ठा न प्रकट हो जाए इन सब बातों के लिए सदा सतर्क रहना चाहिए राजा को यदि प्रसन्न कर लिया जाए तो वह देवता की भांति संपूर्ण मनोहर सिद्ध कर देता है और यदि कुपित हो गया तो आग की भांति जड़ मूल सहित भस्म कर डालता है मेरे जैसा मंत्री आपत्ति में बुद्धि द्वारा सहायता देता है। राजन, आपको पता नहीं, या कौवा आपके ही कार्य में मारा गया है। किंतु इसके लिए मैं आपको और आपके प्रेमियों को दोष नहीं दे सकता आप खुद अपने हित और अहित को पहचानिए स्वयं राजकीय कार्यो को देखिए दूसरों की देखभाल पर विश्वास न कीजिए जो लोग आपके ही घर में रहकर आपका खजाना लूटते हैं वे प्रजा की भलाई चाहने वाले नहीं हैं। उन्हीं लोगों ने मेरे साथ बांध लिया है जो आपका विनाश करके इस राज्य को हड़प लेना चाहता है वह इसके लिए अंतपुर में आने जाने वाले नौकरों से मिलकर कोई षडयंत्र करने की फिक्र में है ऐसा ही करने से उसका काम बनेगा अन्यथा नहीं अथा तो आपको सावधान हो जाना चाहिए मैं कोई कामना लेकर यहाँ नहीं आया था तो भी षडयंत्र कार्यो ने कपट करने की इच्छा से मेरे कौन को मारकर यमलोक पहुंचा दिया यह बात मुझे अपने तपोबल से मालूम हुई है जैसे हिमालय की कंदरा में पत्थर और काटे होते हैं उसके भीतर सिंह और व्याघ्रों का निवास होता है और इन्हीं सब कारणों से उसमें प्रवेश करना तथा रहना कठिन हो जाता है उसे प्रकाश दुष्ट अधिकारियों के कारण इन राज्य में भी किसी का रहना मुश्किल है इस स्थान पर रहने में भलाई नहीं है यहाँ अच्छे और बुरे की एक सी गति है पापी और पुण्यात्मा अपराधी और निरपराध दोनों के ही मारे जाने का अंदेशा है नतः तो पापी को दंड मिलना चाहिए और पुण्यात्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ना चाहिए मगर इस राज्य में ऐसा नहीं होता अतः यहाँ रहना ठीक नहीं है समझदार मनुष्य को तो राज जल्दी ही यहाँ से खिसक जाना चाहिए सीता नाम की एक नदी है जिसमें नाव ही डूब जाती है ऐसे ही आपके यहाँ की राजनीति भी है इसमें मेरे जैसे सहायकों के भी डूबने की आशंका है मैं तो इसे सबको नष्ट करने वाली एक प्रकार की फांसी ही समझता हूँ राजन आपने ही जिन्हें मंत्री बनाया आपने ही जिनका पालन किया वे आपसे ही मिलकर आपके हित का नाश करना चाहते हैं मैं राजा के साथ रहने वाले अधिकारियों का स्वभाव जानना चाहता था इसलिए बहुत डरता हुआ सावधानी के साथ रहा हूं ठीक उसी तरह जैसे कोई सांप वाले मकान में रहता है इस देश के राजा जितेंद्री है या नहीं इनके अंदर रहने वाले सेवक इनके वस में है तो हैं इनका राजा पर प्रेम तो है अथवा राजा अपनी प्रजा से प्रेम करते हैं न यही सब बातें जानने की इच्छा से मैं यहाँ आया था जैसे भूखे को भोजन अच्छा लगता है उसी प्रकार आपको देख तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई तो आपके मंत्री अच्छे नहीं जान पड़ते मैं आपकी भलाई करने वाला हूं यही इन लोगों ने मुझ में सबसे बड़ा दोष पाया है यद्यपि मैं इन लोगों से द्रोह नहीं करता तो भी मुझे द्रोही समझ कर ये मुझ पर दोष दृष्टि रखने लगे हैं जिसकी पीठ तोड़ दी गई हो उस सांप के समान दुष्ट हृदय वाले शत्रु से सदा डरते रहना चाहिए इसीलिए अब मैं यहां रहना नहीं चाहता राजा ने कहा ब्राह्मण श्रेष्ठ आप मेरे महल में रहिए, मैं आपको बड़ी हिफाजत और सत्कार से रखूंगा जो आपको नहीं रहने देना चाहेंगे वे खुद ही नहीं रहने पाएंगे इसके बाद उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए इसको आप ही सोचिए भगवान जिस तरह राज को मैं अच्छी तरह धारण कर सकूं और मेरे द्वारा अच्छे ही कार्य होते रहे वह सब सोच आप मुझे कल्याण के मार्ग पर लगाइए उनने कहा राजन पहले तो कौवे को मारने का जो अपराध है इसको प्रकट किए बिना ही एक एक मंत्री को उसका अधिकार छीनकर कर दुलभर डालिए इसके बाद अपराध के कारण का पूरा पूरा पता लगाकर क्रमशः एक एक व्यक्ति को मौत की घाट उतार दीजिए एक एक करके मारने को इसलिए कहता हूं कि बहुत से लोगों पर जब एक ही तरह का दोष लगाया जाता है तो वे सब मिलकर एक हो जाते हैं उस दशा में वे बड़े बड़े कंटकों को भी मशर डालते हैं अतः यह गुप्त विचार कहीं दूसरों पर प्रकट न हो जाए इसी भय से यह बातें बता रहा हूँ राजन अब मैं आपको अपना परिचय देता हूँ मेरा आपके साथ पुराना संबंध है मैं आपको पिता का आदरणीय मित्र हूँ मेरा नाम है कालक वृक्ष मुनि जब आपके राज्य पर संकट आया और आपके पिता का स्वर्गवास हो गया उस समय सब कामनाओं का त्याग करके मैं तपस्या करने चला गया आपके ऊपर विशेष स्नेह होने के कारण ही मैं पुनः यहाँ आया हूँ और आपको ये बातें बता रहा हूँ इसका उद्देश्य यही है कि आप फिर किसी के चक्कर में ना पड़े। आपने सुख और दुख दोनों ही देखे हैं यह राज्य आपको दैवेच्छा से प्राप्त हुआ है तो भी आप इसे मंत्रियों पर छोड़कर क्यों भूल कर रहे हैं तदनंतर विप्रवर कालक वृक्ष के पुनः आ जाने से राजा परिवार में मंगल पाठ होने लगा के वंश में भी हर्ष मनाया जाने लगा मुनि ने अपनी बुद्धि के बल से कालकृतल नरेश को पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बना दिया इसके बाद उन्होंने कई उत्तम यज्ञ किए कौशल्य राज ने भी पुरोहित के हितकारी वचन सुने और उनके आज्ञा के अनुसार सब कार्य किया इससे उन्होंने समस्त भूम्डल पर विजय प्राप्त कर ली